आप सुन रहे हैं साहित्य जगत कि फुट इसी क्रम में आज प्रस्तुत है कभी स्वरगीय श्री सर्वेश्वर द्याल सक्षेन की कविता आधे रास्ते पर आधारित कारिक्रम प्रस्तुत है कविता पाथ आधी रास्ते वाची स्वर्गीय श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की सुपुत्री कुमारी शुभा सक्सेना हम सब आधे रास्तों की जिंदगी जी रहे हैं हम संपूर्ण आवेगों के साथ ना तो घृणा कर पाते हैं ना प्यार ना तो क्रोध कर पाते हैं ना क्षमा अधूरी कामनाएं अधूरे सपने अधूरी बातें सब कुछ अपने में छिपाए अधूरे रास्तों पर घूमते हैं हम जीवन को संपूर्ण जीने से डरते हैं कचराते हैं अधूरी दृष्टि अधूरे विचार अधूरे संबंधों को अपनाते हैं और उन्हें जो पूर्णता की खोज में लावारिस घूमते मिल जाते हैं आधे रास्ते से लौटा देते हैं यह थी कविता आधे रास्ते वाचिकाति स्वर्गीय श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की सुपुत्री शुभा सक्सेना श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की तत्पश्चात आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर रहे 1965 से सर्वेश्वर जी ने दिनमान साप्ताहिक के मुख्य उपसंपादक के रूप में कार्य किया कई वर्ष वे बाल पत्रिका पराग के संपादक रहे 24 सितंबर 1983 को उनका निधन हो गया सर्वेश्वर जी को जीवन के विभिन्न पक्षों की अनुभूति है जिसे वे बड़ी कुशलता से पाठक के सामने प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं उनके अनुसार नई कविता औद्योगिक नगरों की ही वस्तु नहीं है कोलाहल से दूर रहने वाले ग्रामीण के लिए भी उसका उतना ही महत्व है उनकी भाषा अत्यंत परिष्कृत आडंबर रहित और समर्थ है सर्वेश्वर जी ने साहित्य रचना के अतिरिक्त नृत्य संगीत और नाटक के समीक्षक के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त की है एक सूनी नाव बांस का पुल गर्म हवाएं कुआं नदी जंगल का दर्द खूंटियों पर टंगे लोग आदि उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं प्रस्तुत कविता आधे रास्ते अधूरी विडंबनाओं की अभिव्यक्ति है इस कविता को आप तक पहुंचाने के लिए हमने डॉ अर्चना वर्मा से संपर्क किया जिन्होंने सर्वेश्वर जी को कवि के रूप में निकट से देखा है अर्चना जी स्वयं एक कवित्री एवं प्राध्यापिका है सर्वेश्वर जी की कविता पर प्रभु दयाल खट्टर ने डॉ अर्चना वर्मा से बातचीत की प्रस्तुत है उसी बातचीत के कुछ अंश अर्चना जी मैं सबसे पहले तो आपसे यह जानना चाहूंगा कि सर्वेश्वर जी इस कविता में जिसका शीर्षक है आधे रास्ते वास्तव में कहना क्या चाहते हैं इस कविता के बारे में मेरा ख्याल है कि आज के आदमी की जिंदगी की इस त्रासदी के बारे में कुछ सवाल उठाए गए हैं कि वो किसी भी एक दिशा में पूरी तरह से अपने आप को देकर उसके आखिर तक क्यों नहीं जा पाता शुरू करते हैं कवि हम सब आधे रास्तों की जिंदगी जी रहे हैं यहां शायद रेखांकित करना चाहिए कि आधे रास्ते से तात्पर्य क्या है कवि का जी हु? और ये भी कि रास्ते के साथ जिंदगी को जोड़ा है कवि ने यात्रा के साथ जिंदगी की एक समानता उपस्थित करते हुए मानो रास्ते के ही उदाहरण से उपमा मैं जानबूझकर के नहीं कह रही हूं रास्ते के ही उदाहरण से उन्होंने बताना चाहा है कि क्यों हम मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं। हम संपूर्ण आवेगों के साथ न तो घृणा कर पाते हैं न प्यार न तो क्रोध कर पाते हैं न क्षमा अधूरी कामनाएं अधूरे सपने अधूरी बातें सब कुछ अपने में छिपाए अधूरे रास्तों पर घूमते हैं इसमें फिर एक हमको महत्वपूर्ण संकेत मिलता है सब कुछ अपने में छिपाए जो कुछ हमें पूरेपन के रास्ते पर ले जाएगा उसे छिपाने के लिए हम बेबस हैं तात्पर्य यह कि जो हमारी अपनी जिंदगी का असली लक्ष्य है क्या जिसे हम समझते हैं कि असली लक्ष्य है उसे हम सचमुच अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना सकें यानी उसे व्यवहार में आचरण में अपने कर्मों में उतार सकें तब तो शायद हम कह पाएंगे कि यह जिंदगी पूरी जिंदगी हुई वरना यह एक बंटवारा कि हमारा विचार हमारी भावना हमारी आकांक्षा कुछ कहती है और हमारे आचरण कुछ और कहते हैं तो यह जो अधूरापन है यह शायद इसी विभाजन की तरफ व्यक्ति के इसी बंटवारे की तरफ संकेत करता है कि जो उसका मन है भीतर का असली वह जो करना चाहता है उसे करने की सामर्थ्य वह अपने लिए इसलिए नहीं पाता कि अगर वह करेगा तो शायद कुछ और चीजें ऐसी हैं जो उसे छोड़नी पड़ेंगी संपूर्ण आवेगों के साथ न तो घृणा कर सकते हैं ना प्यार हम्म यानी इसमें सिर्फ बंटवारा इस बात का नहीं है कि प्यार और घृणा दोनों एक दूसरे के उल्टे आवेग हैं ना यही कि क्रोध और क्षमा दोनों एक दूसरे के उल्टे आवेग हैं सब में जो समान बात है वो ये कि पूरी तीव्रता के साथ भाव के पूरे ताप के साथ जितना भी गहरा वो हो सकता है जितना भी विस्फोटक वो हो सकता है उसे शायद अपने भीतर समेट सकने की ताकत हम नहीं पाते हैं। शायद यह हमारी अपनी किसी मानसिक अक्षमता का अपने व्यक्तित्व की कमी का कमजोरी का कि आवेग पचाए रखना हमेशा बहुत कठिन होता है और उसे उगल देना बहुत आसान होता है लेकिन जब पीना भी मुश्किल हो और उगल देना भी मुश्किल हो अभिव्यक्त करना भी मुश्किल हो तो उस स्थिति में आदमी कुछ समझौते करता है जी और वो समझौता यहां जिसे कवि ने अधूरी जिंदगी कहा है वो उसके जीने का पर्याय बन जाता है अधूरी कामनाएं अधूरे सपने अधूरी बातें सब कुछ अपने में छिपाए अधूरे रास्तों पर घूमते हैं अब ये बताइए आपके इस रास्ते को अधूरा क्यों कहा गया होगा रास्ता तो आखिर कहीं आखिर तक जाता ही होगा यह हमारा बीच से लौट आना है उस रास्ते के आखिर तक न जाना है जो कि उसे अधूरा बना देता है तभी यह आगे कहती है कविता हम जीवन को संपूर्ण जीने से डरते हैं कतराते हैं जीवन को संपूर्ण संपूर्ण जीवन पुने क्या है यानी बिना अपने मन को यह विकल्प दिए कि हम कुछ चुन सकते हैं अपनी पसंद की चीजें ले लें और नापसंद की चीजें फेंक दें बल्कि यह कि जिंदगी जैसी भी है दुख से भरी या दुख से भरी या पीड़ाओं से भरी या आनंद और उल्लास से भरी उसे संपूर्णतः स्वीकार कर सकने की सामर्थ्य अपने भीतर हम जगा सके अधूरी दृष्टि अधूरे विचार अधूरे संबंधों को अपनाते हैं हर चीज जिसमें कुछ ना कुछ बाकी है करने को हर चीज जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा संशोधन किया जा सकता है थोड़ा जोड़ा जा सकता है थोड़ा तोड़ा जा सकता है थोड़ा फिर नए सिरे से रचा जा सकता है लेकिन नए सिरे से तब तक नहीं रचा जा सकता जब तक जो कुछ बना हुआ है उसे तोड़ा ना जा सके और क्योंकि तोड़ने की हिम्मत नहीं है कायदे तो किसी दूसरी दुनिया के लोगों के बनाए हुए हैं दुनिया में दूसरी तरह के लोगों के बनाए हुए हैं इसलिए उन बने बनाए कायदों में चलने का फिर नतीजा यही हो जाता है कि दृष्टि भी अधूरी है विचार भी अधूरे हैं और संबंध भी अपनी आखिरी सीमाओं तक पहुंच नहीं पाते इसलिए उन्हें जो पूर्णता की खोज में लावारिस घूमते मिल जाते हैं लावारिस शब्द पर गौर कीजिए जरा हम्म लावारिस जिनका कोई स्वामी नहीं है नहीं। इससे भी अधिक यह कि जैसे जो असुरक्षित हैं जो घबराहट के क्षण में किसी शरण में नहीं जा सकते लौट करके किसी से सहारा नहीं मांग सकते इसलिए नहीं मांग सकते कि वे पूर्णता की खोज में निकले हुए लोग हैं और उस दुनिया के अदब कायदों को ठुकराकर निकले हैं जो कि अधूरी दुनिया है मगर सुरक्षित दुनिया है जैसा है जो है उसको वैसा निभा दो और लकीरें चलती रहें परंपराएं वैसी की वैसी अपने आप को दोहराती रहें और अपनी जिंदगी जी करके आदमी जल्दी से जिंदगी से छुट्टी पा ले उस तरह के लोगों से क्योंकि कवि एक जैसे कि कहना चाहिए कि कुछ वितृष्णा के भाव से उनके ऊपर दृष्टिपात कर रहा है हालांकि यह बात अलग है कि वो अपने आप को भी उसने शुरू में उन्हीं में शामिल करके हम सब कहा है क्योंकि वो बात संपूर्ण मानव समुदाय की कर रहा है जी और उसके मन में पूर्णता की खोज में निकला हुआ आदमी जैसे कोई आदर्श आदमी की प्रतिमा जी इसलिए कवि के मुंह से सुनकर के भी उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए कवि ने उन्हें बताया कि तुम्हारी जिंदगी झूठ की जिंदगी है तुम्हारी जिंदगी एक गलत मूल्यों के पीछे चलने वाली जिंदगी है तुम्हारी जिंदगी में जो जिन चीजों का तुम पीछा कर रहे हो वो तुम्हारी दौड़ ही हास्यास्पद है जिन चीजों को तुम अपनी जिंदगी का सुख समझ रहे हो वो असल में सुख नहीं है असल में सुख की दिशा कोई और है और जो उस तलाश में लगे हुए लोग थे यानी जिनको कवि गलत समझता था था उन लोगों ने कभी की इस बात को स्वीकार न करके शायद अपने ही रास्ते पर बार-बार खींच करके वो कवि को लाने के इच्छुक हुए जो उन्हें पूर्णता की खोज में लावारिस घूमते मिल जाते हैं आधे रास्ते से लौटा देते हैं शायद यह कहना कि बहुत ज्यादा ताकत चाहिए और शायद एक आदमी के वश की बात ना हो कि उसमें इतनी ताकत हो इन सब बातों से तो शायद अर्चना जी यही निष्कर्ष निकलता है कि सर्वेश्वर जी सोचते हैं कि कहीं मूल्यों का संकट है तो कहीं मर्यादाओं का संकट है नहीं ऐसा लगता है कि जैसे एक ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं सर्वेश्वर जी जिसमें सामाजिक मर्यादा और लोक व्यवहार को या तो तोड़ने की हिम्मत नहीं है नहीं। या शायद वो इतनी असुविधा नहीं उठाना चाहता कि वो उनको तोड़ने चले लेकिन इसके बावजूद उसमें ऐसी कुछ क्षमताएं हैं जिनको अगर वो वास्तविक बनाना चाहे उनके हिसाब से अगर वो रचना करना चाहे तो वो तभी कर सकेगा जब वो सामाजिक मर्यादा और लोक व्यवहार को तोड़ेगा तो वो क्षमताएं तो हैं हम्म हम्म लेकिन उन क्षमताओं को सच करने की या तो हिम्मत नहीं है या इच्छा नहीं है या ये कहें कि कौन मुसीबत उठाए वाला भाव से कुछ उदासीनता है तो ऐसी स्थिति होने पर अक्सर आदमी के मन में और उसकी जिंदगी में एक दरार पड़ जाती है हम्म हम्म उसके मन का जीवन अलग होता है और उसके बाहर का जीवन अलग होता है और उस दरार को पाटने की एकमात्र जो पद्धति हो सकती है विधि हो सकती है जिंदगी को जीने की और सिर्फ यही हो सकती है कि जो रास्ते की बाधाएं हैं उनको तोड़ा जाए उन्हें तोड़ने का खतरा उठाया जाए और वो बाधाएं यही हैं जिनको हम सामाजिक मर्यादा और लोक व्यवहार के नाम से जानते हैं अर्चना जी सर्वेश्वर जी की कविता आधे रास्ते की व्याख्या के लिए आपने जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद